शांति शांति श्वंत्र शकुनि शकुनी सूत्रेण प्रबद्ध दिशा पतित्वा पतितनम लंधनमेवप्रयत एवम खलु सम्य तमनो दिशा दिशा पति अयतनमलब्धवा प्राणमेवशते प्राण बंधन ही सौम्य मन यहा दृष्टांत यहाँ शकुनी सूत्रण प्रबद्ध सूत्र से बांधी गयी पक्षी शकुनी पक्षी तो पक्षी मरने वाले इसे पकड़ लेते हैं बांध कर रखते पैर को दिशा दिशा पति उड़कर भागना चाहती इधर उधर पैर में बंधी गई उड़ते उड़ते फिर अन्यत्र आयतन में लब्ध कहीं प्राप्त नहीं करता उड़कर कर जाए कर जाकर फिर आ कर के अंत में बंधन में वह उपये बंधन स्थान जो व्याध है उसके कांधे में शेरी में आकर बैठती है उड़कर इधर उधर तो जा के कहीं नहीं जा सकते फिर वापस आकर के अंत में फिर उसी के ऊपर बैठना पड़ता जिससे डर कर भागना चाहते थे और कहीं नहीं फिर करके वही आश्रित होते हैं एवमे खलु सम्य मनो इस प्रकार ये मन है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में दिशम दिशम पतित्वा सारा दिशा में इधर उधर विषय चिंतन करने के लिए जा भाग करके अन्यत्र आयतन मलब्धा विषय चिंतन करता है मन भागता तो है किंतु आश्रय प्राप्त नहीं करता है थक जाता है अंत में प्राणमेव प्राणमेवश प्राण में, में आश्रित तो होता है यहाँ प्राण से प्राण उपलक्षित तो है ब्रह्म परमात्मा प्राण आकाशस्तलिंगा अतएव प्राण ऐसे ब्रह्मसूत्र में आया प्राण शब्द भी ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जाता है प्राण प्राणबंधनम ही संयम प्राण बंधन यस्य प्राण हे परमात्मा बंधन यस्य हे प्राणबंधनम कौन हे मन मन शब्द से मनोपाधिजीवलना मनोपाधिजीव प्राणबंधन हे परमात्मा उसका आश्रय है स ये त्रम दृष्टान दृष्टान्त त्राथटी का त्रेटी सुसुप्तवस्थो उच्यते है सुसुप्तवस्था में ये दृष्टान्त कहते हैं अर्थे यथक् तत्र यथोते अर्थे टीका मैं यथोद यथो क्या है यो तर्थ ही जीव से ब्रह्मणि अवस्थान जीव ब्रह्म में रहता है सुश्रुतिवस्था में इसमें ही दृष्ट तस्वत है इसमें दृष्टान्त है स यथा स दृष्टान यहाँ शकुनी शकुनि का पक्षी शकुनी घातक हस्तगतन शूतृण प्रबद्ध शकुनी घातक से ह्रस्व पक्षी मारने वाला जाल से फंसा करके पकड़ लेता है तो पैर में बांध देता हस्तगत न सूत्रण प्रबद्ध उसके हाथ में सूतरा धागा उसे पक्षी के पैर को बांध रखा है पासी तब प्रबद्ध का था पासी बंधा बंधी गई दिशम दिशम बंधन मुख्यार्थी सन प्रतिदिशम प्रतित्व बंधन से छुटकारा मिलने के लिए उड़कर भागाना चाहती है कभी इधर कभी ऊपर कभी उधर कभी पीछे प्रतिदिशम जा करके अन्यत्र अन्यत्र किससे से बंधनात्थ था। बंधन स्थान उसको छोड़कर बाकी कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता है आयतनम आयतम अर्थ आश्रय आश्रय किसके लिए विश्रमण शांति के लिए समानिवृत्ति के लिए चाहता है कहीं के चाहते पक्षी कहीं थोड़ा आश्रय मिले प्राप्त तो नहीं करके अलब्धवा अलब्धवा के अर्थ प्राप्य बंधन में उपश्रय थे बंधन में आश्रित तो होती है बांधने वाले व्यक्ति के शरीर में कंध में बैठता है टीका में सशब्दृष्टान्त विषय है शकुनी विषय वा स सकुनी शकुनी सदृष्टात तो जिस प्रकार स शकुनी जिस प्रकार पक्षी आगे अलब्ध्वा अलब्वा विश्रमण अलब्ध्वा अप्राप्य अलब्ध्वा के आगे अप्राप्य अप्रप्य छेद अवग्रह नहीं तो प्राप्य भी निकल निश शब्द निकृष्ता है अप्राप्य भाष्य में एवं यहाँ दृष्ट खलु जिस प्रकार दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार ये सौम्य तन मन मन शब्द से लिया तत्प्रकृत षोड़श कलम अन्नोपचितम मनो निर्धारित षोलश कला वाला अवय वाला मन जो अन्न से उपचित वृद्धि को प्राप्त करता है पहले निश्चय किया गया षोड़श कल मन कह करके पंद्रह दिन भोजन नहीं करके वेद श्रवण सुनाने के लिए कहा नहीं सुना पाया फिर भोजन करने पर सुनाया ये निश्चित तो हुआ है अन्नमय अन्नमय सौम्य मन तत्प्रविष्ट तस्थ तत तदुपलक्षित जीव मन शब्द से केवल मन नहीं लेना मन में जो प्रविष्ट हुआ मन में प्रविष्ट अन्य जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी परमात्मा प्रविष्ट हुआ प्रवेश क्या है केवल उसमें अभिव्यक्त तो हुआ प्रतिबिंबित तो हुआ तस्थ उसमें स्थित है स्थित तो पर ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वत्र है उसकी अभिव्यक्ति प्रतिबिंब होता है मन में इसे कहते तस्थ उपलक्षित जीव तत्शब्द से माना मन से उपलक्षित होता है जीव मन है उपलक्षण मन से जीव रे न मन जीव तन मन निर्देश्यते तो परमा जीव को यदि लेना है सत्य में तन मन क्यों का एवम एवं खुश तन मन तो मन में स्थित जीव को मन शब्द से कहा गया ऐसे प्रयोग किया जाता है लोक में भी मनचा क्रोशनवत मनचा मचान है उसके ऊपर आदमी रह के पशु पक्षी को भगाने के लिए खेत में आवाज करते हैं तो मंचस्थ पुर क्रोशंति मंचस्थ क्रोशंति कहने के स्थान पर कह देते मंचा क्रोशंति मंचा क्रोशंती मचाह मचाह है वो शब्द करने वाले नहीं है उसमें स्थित पुष मंचस्थपुरुष को मंच शब्द से कह देते हैं मंचस्थ इसी प्रकार यहाँ मनस्थ जीव को मन शब्द से कहा टीका में यथा मंच क्रोशन मंचस्थ दत्वक्ष्यते मंचाक्रोशन कहे मंचस्था मंच क्रोशंती कहेंगे तो मंचस्थ देवदत्त तो, लक्षित तो होता है इसी प्रकार इति तन्मन मनस्थित तो जीवलक्ष्योती तन्मन कहन से मन में स्थित तो जीव लक्षणा से ज्ञापित तो होता है मंचाक्रोशन वाष्य में सम्मान मन आख्या उपाधिर्जीव मनाख्या जीव मन है नाम उपाधि मन है उपाधि रस्य मन उपाधि जीव अविद्या काम कर्म उपदिष्टाम दिशम दिशम जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में इधर उधर भागता है सुखद भोग करता है सुखद भोग करने के लिए कर्म कारण है अविद्या तो मूल कारण है कर्म और वासना भी कारण है <coughs> अविद्या काम कर्म उपदिष्टा अविद्या काम कर्म से निर्धारित उपदिष्ट दिशा किस विषय का चिंतन करता है जहाँ कामना है और जहाँ सुख दुख मिलेगा कर्म के अनुसार कभी सुख कभी दुख ऐसे विषय चिंतन करता है दिशम दिशम सुख दुख दुखादि लक्षण जागृत स्वप्न है पतित्वा नाना दिशा में से जाकर के सुख दुख प्राप्त करता है सुख दुख आदि से सुख दुखों का साधन जागृत अवस्था में सपन अवस्था में से प्राप्त करता है जाकर के विषय चिंतन करके, करके अनुभूय जाना के अर्थ क्या है विषय का अनुभव करना अनुभव करने के बाद थक जाता है अन्यत्र आयतन मलब्ध हुआ जिसे पक्षी आश्रय प्राप्त नहीं करके पक्षी पक्षीघात के सिरे में कांधे में बैठता है इसी प्रकार ये सदरूप ब्रह्म अपना स्थान है स्वरूप उसमें से हट करके बाह्य विषय मिथ्या विषय के पीछे भागता रहता है चिंतन करता है किंतु आश्रय वस्तु तो कहीं प्राप्त नहीं करता है अन्यत्र आश्रय प्राप्त नहीं करने पर फिर अन्यत्र सद आख्यात आत्मन सदरूप जो अपना स्वरूप है उससे आयतन तो विश्रवण स्थान अलब्ध् प्राप्त नहीं करके अंत में फिर सदूप ब्रह्म में एक हो जाता है सस्वतेवस्था में प्राण प्राणमे उपश्रयतीशेन कार्यक्रश्रय उपलक्षित प्राण प्राण इत्य सदाख्यादेवता प्राणशब्द से पर प्राण तो आश्रय सर्व्यकना में आश्रित है प्राण सर्व्यक आश्रय यस्य प्राणस्य यसे में आश्रित है प्राण उसे प्राण से उपलक्षित होता है देवता सदाक्या, देवता परादेवता परमात्मा उसको प्राण प्राणशब्द से कहा टीका मैं न कव प्रकरण प्राणशब्देन परादेवता लक्ष्य अन्यत्र प्रयोग च यहाँ प्रकरण है परमात्मा सद सदैव समेत मग्रासित सदाख्या देवता तीन भूतों की सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट हुई नाम रूप व्याकरण करने के लिए सदरूप ब्रह्म का प्रकरण है तो प्रकरण के कारण प्राण शब्द से यहाँ परादेवता देवता लेनी चाहिए किंतु केवल प्रकरण से नहीं न केवल प्रकरणाथ प्रकरण तो है ब्रह्म परमात्मा का प्रकरण है किंतु केवल प्रकरण नहीं अन्यत्र प्रयोगदर्शना से अन्यत्र प्राण शब्द का प्रयोग होता है परमात्मा में ब्रह्म सूत्र में भी निर्धारण किया गया अतएव प्राण एक सूत्र आकाशस्तलिंगात आकाश शब्द से ब्रह्म लेना क्योंकि ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द है सर्वाणी भूताने आकाशाद समुत्प्य इसे कहा गया सारे भूत भौतिक प्रपंच आकाश से उत्पन्न होते हैं तो आकाश से तो परमात्मा लेने से ही वाक्य प्रमाण होगा सारे भुत के भूत भौतिक प्रपंच भूत आकाश से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं सारे भूत के अंदर आकाश भी तो है आकाशीय उत्पत्ति आकाश से नहीं है इस इसलिए से भिन्न परमात्मा से उत्पत्ति आकाश शब्द परमात्मा के लिए कहा गया अतएव प्राण प्राण शब्द भी परमात्मा के लिए कहा गया ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया अन्यतर प्रयोग किया गया प्राणस्य प्राणम प्राणशरी भारूप इत्यादि श्रुत प्राण का भी प्राण है सब प्राण का भी प्राण सामर्थ प्रान यस्य। में सामर्थ्य देने वाला परमात्मा है प्राणशरी प्राणम शरीरम यस यमात्मा प्राणशरीर भारूप प्रकाशरूप इत्यादि श्रुति देने से शब्द से परमात्मा ही कहा गया प्राण ही शरीर जिसका प्राण हे परमात्मा उसका स्वरूप है प्राण प्राणशब्देन परदेवताया फलित प्राणशब्द से लक्षण से परमात्मा कहने से निष्पन्नाथक हे भाष्य में देवताम अतस्तावताख्यामे उपश्रयती श्रुति में आया प्राणमेवस उपश्रय से प्राण में ही आश्रित होता है जीव मन से प्राण देवता परमात्मा है इसमें आश्री होता है विज्ञान आत्मा प्राणमेवशत विज्ञात्मात्र विज्ञान आत्मा जीव प्राण परमात्मा प्राणपरमात्मा आशीत होता है सुस्वतीवस्था में इसमें हेतु देते प्राण प्राणबंधन में सन यस्य युव य मनस प्राण प्राणबंधन कहते हैं कास्मा सौम्य मन मन प्राण बंधन हे प्राण उपलक्षित देवता उपलक्षितताश्रय मन तदुपलक्ष जीव उपलक्षित देवता परमात्मा वो देवता है बंधन आश्रय देवता आश्रय देवता देवताश्रय वाला परमात्मा है आश्रय जिसका मन का वो मन शब्द से मन मनोपलक्षित जीवल न जीव का आशय परमात्मा अपना स्वरूप ही है स्वरूप में ही स्वास्थ्य स्वरूप छोड़कर करके अन्य रूप में दुख है स्वरूप में स्थित तो हो गया तो स्वास्थ्य रोग होने पर स्वरूप शिक्षित तो होता है रोग निवृत्त हो गया स्वरूप में स्थित तो हो गया आनंद है इसी प्रकार जागृत अवस्था में सपन अवस्था में मन विषय भोग करने के लिए काम कर्म वासना काम कर्म अविद्या से बा, बाहर विषय चिंतन करता है भागता रहता है दुखी होता है फिर अंत में सुश्रुति अवस्था में प्राण रूप परमात्मा में आश्रित होकर के श्रमनिवृत्ति होती है शांत होता है वृत्तम अनुद्या अनंतर वाक्यम उत्थापय दी अतीत का अनुवाद अनुवाद अनुदय का अनुवाद करके अनंतर वाक्य वाक्य का आरंभ करते भगवान भाष्यकार एवं स्वपिते नाम प्रसिद्धि स्वीतेनाम प्रसिद्धिद्वारण यज्जी सत्यस्वूप जगतमूल तत्पुत्रस्य दर्शि आह अन्ना परंपरा अभी जगत, मूलं जगत मूलं नाम प्रसिद्धि स्वीतेनाम प्रसिद्धिद्वारण स्पीति आचिक्य सी अपितो बोलती सुश्रित अवस्था में उसका नाम सपित हो जाता है क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित तो हो जाता है सपित नाम की प्रसिद्धि के द्वारा ये कहा गया जीवस्य सत्य स्वरूपम जगतो व मूलम जीव का स्वरूप सत्य स्वरूप ब्रह्म सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित तो हो जाता है सुश्रुति अवस्था में वो जगत का मूल है कारण तत्पुत्र से पुत्र को बता करके आह फिर कहता है उद्दार कारुणी अन्नादि कार्य कारण परम्परा भी जगत मूलम सद दिदी दिदर्शु जगत का मूल जो सदब्रह्म उसको दिदर्शीसुदर्श ही तुम इच्छु सद ब्रह्म का ज्ञान कराने के चाहता हुआ पिता कहा किस प्रकार ज्ञान करेंगे परंपराया अन्नादि कार्य कारण परम्परिया भी अन्न आदि अन्न आदि जो कार्य कारण अन्न है कार्य उसका कारण है जल उसका कारण तेज उसका कारण ब्रह्म इस प्रकार कार्य कारण परम्परा से जितने पार्थिव पदार्थ है सब पृथ्वी शत्रिता नहीं पृथ्वी पृथ्वी कार्य अपने कारण से त्रिता जल से जल भी कार्य अपने कारण तेज से इसी प्रकार परंपरा से सर्वकार सदरूप ब्रह्म से अन्य कुछ अतिरिता नहीं है वो जगत का मूल सदरूप ब्रह्म जगतोमूलम सद, सद दिदर्शीसु देखना चाहते दिखाना चाहते हुए टीका में आह असाना पिपासे में सौम्य इत्यादि तेसे सब ज आगे कह श्रुति में आया दर्शय तो आह भाष्य में आया कारणानि अन्नादी कार्यान अवादीन तंपरा तया जगत यूल तशय पितापुत्र प्रति असनाद इत्यादिकं वाक्य आहितर्थ अन्नादीन कार्याण अन्न के अन्नरसरक्तुहित मंसादी तो कार्य कारण कवादी अन्न का कारण इसी प्रकार आदि से घट आदि का कार्य प्रतिवादी आदि रक्त आदि का कारण अन्न इसी प्रकार अबाधिनी और अन्न का कार्य जल कारण जल जल का कारण तेज तेज का कारण ब्रह्म तेसाम परंपरा वो परंपरा से भी जगत का मूल सदर पर ब्रह्म इसको दिखाते हुए दिखाना चाहते हैं जगतो यत संलक्षण मूलम तदर्शय्छन तो दिखा दिखाना चाहते हुए पिता पुत्र आह पुत्र का असन इत्यादि का ने, पिता ने कहा काे मे सौम्य बीजानी येतुषो अशिशिशति नाप एवं तदशंते तथा गो नाश्व पुषना तदपाचक्षते अशनाएति तीत छुंगत्तित सौम्य बीजानी नेदमूल भविष्य असना पिपा से मे सौम्य हे सौम्य असना पिपा से मे बीजानी असना कासना बुभुक्षा पिपाश पातमी चा पिपसा बुक्स मे मेरे वाक्यस हे सौम्य बीजानी विस्पष्टम अवधारण निश्चय करो जानो इति ऐसा कहा यत्रेतत पुरुष अशिषती नाम जिस अवस्था में पुरुष खाना चाहता है अशिषती नाम अशित -तो इस थी नाम हो जाता है भोजन करता है तो आप तद अशितम नयते नयनते जल भोजन को लेते हैं भोजन करने के बाद आवश्यक होता है जलपान करना पड़ता है जल से ही पचन होता है द्रवीभूत हो कर के भोजन जितने किया थोड़ी समय तक तैसे ही उसमें अंदर रहेगा उसके बाद पानी पीने पर द्रवीभूत होकर के पचन जाठराग्नि के द्वारा पाक होता है अशितम भुक्त अन्न को जल ही लेता है अशितम नए असनायक असन आया कह दिया तद्यथा गो नाय अश्वनायो पुरुष गोचर आने वाले गो ना गो को लेने वाले को लेने वाले हो गया अश्वनाय इसी प्रकार राजा आदि है सेनापति आदि पुरुष ना पुरुष को लेने वाले इतव तदप आचक्षत अशनायी तदप द्वितीया बहुचने जल को कहते हैं आचष्टे आचक्षते आचक्षते कहते हैं क्या कहते हैं असनाये असनायी त्र येत शुंगम उत्पतित सौम्य बीजानी इसमें शुंग कार्य जल समझो नेदम अमूल भविष्य अन्न भी कार्य है उसका मूल कोई होना चाहिए जल जल भी कार्य उसका मूल कोई होगा इस प्रकार सबके मूलों को समझो कारण को भाष्य में असना पिपाशे असीतम्छा अशना या लोपेन असीतमच्छा असना ऐसे दिया वस्तु तो असनाया बनेगा व्याकरण में सूत्र है असनायोद्यधना बुभुक्षा पिपाशा गर्धेशु असनाया उदन्य उदन्य अर्धना अशनायोद्यधना बुभुक्षा धनाया सासा गर्धेशु बुभिक्षा में असन आया उदन्ने पिपाशा में गर्ध गृध आभिकाक्षा में धन धन आया धन चाहने वाला अधिक धन आया अशान अस नया कहना चाहिए अस नया किन्दु यह शब्द नहीं वैदिक प्रयोग लोप करके श्रुति में दिया असन आसनाया के स्थान पर असन आह लोपे न अशित मीचा असना यह लोपेना यह के बिना असना ऐसा मंत्र में कहा गया है व्याकरण में बनता असनाया इसी प्रकार पिपाशा पा तो पिपासा ते असना पिपासे असना पिपाश हो सत्तम बीजानी तथा क्षुत पिपाशा को समझो था तो क्षुता पिपाशा का वास्तव स्वरूप क्या उसको समझो टीका में अन्नादिनी कार्याणी कारणानि अबादिनी उनकी परंपरा है परंपरा से जगत का मूल सदरूप ब्रह्म उसको दिखाते हुए दिखाने की इच्छा से पिता पुत्र कहते असना इत्यादि वाक्य आह असना इतना सनातत्वभावे भी कथन तदर्थ व्याख्या तथा आह असना में कोई संप्रत्यय तो नहीं है तो असीत्व मिच्छा असना कैसे बनेगा पा तो मिच्छा पिपा तो बन जाएगा सन किंतु खाने की इच्छा तो असनाय किसे बनेगा सन प्रत्ययी नहीं कथन तदर्थ व्याख्यात है तत्रह असना इसलिए कहते असना जो दिया है असना पिपासे, से मिचा मीचा असना या लोपे न्या के लोप होकर के दिया असनायो दन्य धनाया बुभुक्षा पिपाशा गर्देशु ऐसे सूत्र से असनाया बनता है भाष्य में अपने पहले टीका में यकारस्य से लोपेन अस्ग प्रत्यय प्रयुक्त तथा चदर्थिद्ध यकार से लोपन अस नया में अस नया हो गया तो अस रह गया आ मिल जाएगा उसमें इसी प्रयोग में सन् प्रत्यय प्रयुक्त सानर्थ में बुभक्षाथ में अस नया भंताए षन् प्रत्यय धातुकर्मण सामनकर्तृका दच्छाया सन प्रत्यय होता है तथा चदोक्तिरुद्धा तथोक्ति सन प्रत्यय कोई विरुद्ध नहीं ये तसनाया पिपाशा सतत्व विज्ञापय क्षुधा और पिपा दोनों के सतत्वस्वरूप ज्ञापन कराते यत्र में। यत्र में यहाँ ये ये एकम पुरुष होती असनायना हो जता है ये ऐसे नाम वाला होता है टीका में सामान्य ने उत्तम नाम विशेष तो ज्ञात पृछति असन नाम सामान्य में कहा गया विशेष जानने के, के लिए पूछते किन तत्म तो ना यले नाम बोति ये नाम वाला हो जाता है कौन सा नाम है? तो अशी सती अशीत्विचती अशीत इच्छा खाना चाहता है तदा तुष से किमती पुषकनाम हो।, हो जाता है किस कारण से उत्तरदे ये पुषेण अशीतम कठिन पीता आप नयनते द्रवीकृत रहादिव पिणमयते तदा भुक्त अन्न जी पुषेण अशीत अशीते भुक्त जो भोजन के अन्न भोजन तो कठिन है किंतु पीता आप नहीं पानी पीने पर उसको लेते हैं लेते हैं क्या द्रवीकृत्य रसादि भावे विपणन में थे पहले द्रव पानी पीने से थोड़ा पतला हो जाएगा नहीं तो सूखा सुखा रहेगा कठ कठिन तो द्रवीकृत्य द्रव बहुत पतला करके रसाद भावना रस रस से रक्ता बनता है भी परिणाम होता है अन्न का तथा भुगतौम अन्नम जी देते भुगतम खाया हुआ अन्न जीर्ण होता है जिसका पचन ठीक नहीं होता है कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं कहते कितने पानी पीछे बोले बहुत पानी पीते हैं कितने पीते हो दो तीन गिलास होगा नहीं सुबह पीते शाम को पीते दोपहर पीते हैं मिला कितने मिला दो गस हो जाएगा <laughs> बहुत कहने के बाद पता चल गया सुबह भी शाम को दोपहर मिला करके दो गिलास हो जाएंगे जैसे कोई जो रुपया खर्च करना पड़ता है जो पानी नहीं पीते पेट पहले पहले तो पता नहीं चलता है बाद में खराब होता है पानी पीना चाहिए जाठराग्नि के द्वारा पचन होता है तो बस पानी पीने से अन्न में रस्स पहले होगा अन्न रस्स होकर के पचन होता है जीर्ण होता है तभी जब पानी नहीं पीते जीर्ण नहीं होता है कहते पेट खराब होता है पानी का दोषे स्नान का दोषे भोजन का दोषे सबका दोष देंगे इधर पानी नहीं पिएंगे तो पानी पर्याप्त पीने से ही जीर्ण होता है भुगतम अन्नम जीरिया भाव होने पर जीर्ण होता है अंदर छोटे अंतर उसे है अंतराली उस में प्रवेश करेगा इसे पतला होने से प्रवेश करेगा ये सूखा सूखा खाएंगे पेट में दर्द सिल होता है कठिन अन्न जो अंतर के अंदर प्रवेश करेगा कष्ट होगा इसलिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए भोजन के समय भोजन के साथ साथ नहीं भोजन के साथ साथ बीच में आगे पीछे पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए आधग्लास से अधिक नहीं हाँ आधा घंटे एक घंटा पहले पी लो एक ग्लास बाद में एक दो घंटा छोड़कर पानी पीते रहो पर्याप्त तो जीर्ण होता है ठीक है में यत कठिनम अन्नम पुरुषणशितम तत् पीता आप नयनते सम्बन्ध कठिन अन्न खाते हैं पी, पीते आप पानी पीने पर उसको लेते पसंद कराते हैं द्रविभूत करके तदाइति परिणाम अवस्था उगति तदा दिया तदा तसे पुरुष नहीं यही आगे रसाद भाव विपण में दे तदा भुक्तम जीरियती है तदा परिणाम होने पर अन्न से रसाद हो करके परिणाम होता है तब जीर्ण होता है अन्न नहीं तो जीर्ण नहीं होता है अथति अन्न से भुगत जीर्णत्वान उच्यते अथ भोजन के गया अन्न जिन्न होने के बाद अथच च से नाम अशिषती गौनम जिन्न हो जाएगा फिर खाना चाहता है तो पानी पिन भोजन जिन्न पूरा नहीं हुआ थोड़ा अंदर है फिर खाएगा तो रोग ही होगा पहले का पेट में है अभी जिन्न नहीं हुआ पहले ऐसे रहा है उसके बाद फिर खाएगा पुराना नया मिल जाएगा जिससे भात आधा पक गया उसके बाद फिर चालू डाला पचाने पकाने के लिए भोजन आधा पका होकर के रख दिया ठंडा हो गया फिर उसमें चालू डाल के पकाया ना तो खिचड़ी बनेगी ना भात बनेगा इसी प्रकार होता है भोजन पूरा पचन होने के बाद खाना चाहिए और पचन होने के लिए पानी पर्याप्त तो पीना पड़ता है दो गुंडा छोड़कर पानी पर्याप्त पी लो देखो भोजन पचन हो जाता है ठंडा हो गया पेट फिर खाने की इच्छा होगी भूख लगती और कोई कोई कहते भूख नहीं लगती लगेगी कैसे पहले जो बहुत खा लिया और पानी नहीं पिया आगे भी कैसे भूख लगेगी इसलिए जितने आवश्यक है पानी पर्याप्त पीने पर फिर पचन होता है तब भोजन पचन होने के बाद फिर अशी से खाना चाहता है उसका नाम हो जाता है गौण नाम होता है टीका में कथम तथा नामन गौणत्व तो नाम गौण क्यों हुआ तथा जीर्ण ही अन्ने अशितम इच्छा अन्न पहले जो खाया वो जीर्ण हो जाए पचन हो जाए तब तो खाने की इच्छा होती है सब लोग को खाना चाहते फिर जीर्ण हो गया तो भूख लगेगी खाने की इच्छा होती हुई खाने की इच्छा होने पर खाए तो पेट स्वास्थ्य के लिए होता है इच्छा नहीं खाए उसके अपे एक बार नहीं खा कर रह जाए भूख लग जाए थोड़ा अच्छा आए भूख शुद्धा का भी एक आनंद है उसका भी अनुभव करें उसका जो अनुभव नहीं करते हैं भोजन का स्वाद क्या पता चलेगा तद्यथात्र तो तशब्दार्थ तो माह तद्यथा तो गोनाय असनाय मंत्र में आया त्रपम अश्रित नेतृत्वादनाया नाम प्रसिद्धम इतस् अर्थे त्र काम अशित अशित नेतृत्वाद नि, अशित नेतृत्वात् अशिता नेतृत्वाद अशित भुक्त खाया हुआ भोजन उसको लेते हैं पसंद कराते जल होने से असनायी नाम असनाया नाम हो गया प्रसिद्धम इति अर्थ में कहते हैं जैसे गोनाय असुनाय इत्यादि एक यथा गोनायो गोनाय कहते जो गो को लेता है चराता है ले जाता है अश्वनाय इस प्रकार पुरुष नाय इस प्रकार गोनायो गाम नयती थी गोनाय उच्यते गोपाल गाय चराने वाले तथा अश्व नयती थे अश्वनाय अश्वपाल को तो कहते अश्व को लेता है पुरुष ना पुरुष नयती पुरुष ना पुरुष को चराने वाला है पुरुष को लेने वाले चराने वाले हैं शासन करने वाला राजा अथवा सेनापति जिस प्रकार गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय नाम पड़ता है किसी प्रकार ये उसको कहते अशनय भोजन को लेने वाले एवं तद, तदा आप आच तदा अप जल को कहते हैं इति लौकिका इति असनायी विसर्जन्यलोपेन असनाय य इति में विसर्ग रहेगा तो असनाय आगे की संधि नहीं होगा और विसर्गलोप हो गया तो इति की साधि होगी छांदस प्रयोग असना कहते हैं टीका में एक अर्थे दृष्टान्त उच्यते शेष त्र असना कथम अ पख्यान असनाय वक्तव्यम असनाय कहना चाहिए असायक सका तत्र विसर्जनीय लोप विसर्गलोपक त्रत व्याख्यानम एवं सती थप्मा अश्रित तत्र सतीं सती तति मासे में आगे तत्र का ही व्याख्यान एवं सती तत्र सती उपाशित नेत्रृत्व सती जलखायेअ अन्न का, का नेताल कराने वाले होने से अभी रहा नीतेन अशीतेन अन्न निष्पातमीद शरीर भटक शुंगम शुंग अंकुर उत्पतित उदगत तमीम शुंगम कार्यम शरीराख्यम भटाद शशंगवत उत्पति हे सौम्य बीजानी एवं सती अद्भि रसाद नीतेन अशीतेन अन्न जल के भाव से पर्णअ अन्न से रस मांसमेधम जाति होते हैं आशीतेन अन्न निष्पादितदम शरीर जो भोजन करते हुए खाया हो अन्न से ही शरीर बनता है भटकणिका में वह शुंगो अंकुर उत्पाद भटकणिका बीज के फले अंदर बीजे उसका कार्य अंकुर वट वृक्ष हो जाता है इस प्रकार यहाँ भी कार्य है अन्न का कार्य तमिम सुंगम कार्यम शरीराख्यम ये शर हो गया कार्य शुंग है कार्य जैसे बटवृक्ष कार्य बीज का इसी प्रकार शर हो गया कार्य बट आदि शुंगवत उत्पतितम हे समय बीजा ने इसको समझो टीका में त्रत हो गया अद्भि पिता भी शेष पिए हुए पानी के द्वारा पचन होता है तत्र शरीर निर्देश आगे तत्र किम तेमित उच्य थे इसको बिजानी समझो क्या उसमें शरीर जानना है तो श्रेणु इदम श्रृंगवत कार्य शरीरम तो श्रृंगवत शरीर जैसे श्रृंग कार्य ये भी कार्य होने के कारण शरीर कार्य है कार्य होने के कारण क्या होगा कारण कोई चाहिए ना मूलम मूल मूलरहित न मूल मूलरहित नहीं होगा कोई मूल उसका चाहिए शरीर कार्य तो उसका कारण कोई तो आह सेतुतु कार्य होगा आगे सेतुकु होता है तस् क्व मूल सन्ना सौ्यन्न शुंग आपमूलम्छादी सम्य शुंगेन तेज मूलम तेजसा स्य शुंग सन्मूलमचन्मूला संवा प्रजा सदातना सत्तिष्ठा तव मूलम सैदन अन्ना श्वेत के तुने तो का उसी श्रेखा और मौल कौन होगा ये अन्त्र अन्ना अन्य किवेना कौन उसका कारण होगा तो येमे खलु सह इस प्रकार ये सम्य अन शेन आपमूलमच अन्न भी कार्य उत्पन्न होता है नष्ट होता है उससे उसका मूल कारण को समझ जल को आप मूलम और अध भी सम्य सुगे जल भी कार्य है उसके कारण को समझो तेजो मूलम अनुच्छ तेज को समझो तेजसा सा सम्य सुंगे तेज भी कार्य होने से उसका मूल को समझो अनुच्छ सन्मूलहा सदब्रह्म है सन्मूलम अनुच्छ सन्मूलहा इम प्रजा सर्वा प्रजा सत्मूल यहास प्रजा प्रजा सन्मूला ब्रह्म है मूल सद आयतन और सद आशीत है ब्रह्म में ये सारे प्रजा सत्तिष्ठा अंत में लय भी सद्रह्मे प्रजाओं की वती है। प्रजा रहती है सद्रह्म में एक हो जाती है यद्य सन्मूलद भाष्यमी बटादिशृंगवत्त तस् से शरीर से क्वूल सियाद भवे इतव पुत्र कहता है तौमूल स्याद अन्त्र अन्ना अन्न से क्या मूल होगा यदि सन्मूलद शरीर ये शरीर का मूल है सदब्रह्म बटादिशृंगवत्त तै भी शरीर से क्वूल बटाद जैसे कार्य है उसका बीज होता है कारण इस प्रकार शरीर का मूल कौन होगा क्वूल स्याद भवे स्यादगात भवे इतव पृ आह पिता पूछा दे पिता का त मूलम सिया अच्छा तस् कूलम सियाद ऐसा कहने पर कहते अन्यत्र अन्नाद अन्न को छोड़कर अन्न कौन मूल होगा अन्न ही मूल है अन्न मूल है मित्र अभिप्राय अन्न ही उसका मूल है अन्न को छोड़कर कौन मूल होगा अर्थात अन्न ही मूल है टीका में अन्न से देहमूल आकांक्षापूर्वक व्युत्पादी अन्न है देहमूल देह, देह से मूल देह का मूल है संका अन्न आकांक्षा आकांक्षाशंका करके स्पष्ट करते कथम भाषण में कथम अन्न कैसे देह का मूल होगा उसके अर्थ करते अशीतम अन्न अद्भिद्रवीकृत जाठर ए नगिना पश्च्यमान रसभावन्न परिणाम है असी तो अन्न जो भया खाया हुआ अन्न अद्भुर द्रवी कृतम क्री जड़ के द्वारा द्रवी हो हो तो जाए पतला हो जाता है सुखा चबा चबा खाएं खाएँ खाते समय पतला कर नहीं करें खाते समय सुखा चबा कर खाएं चबा कर खाना चाहिए सूर्य से दाल मिला करके इसे बना करके निगल देना ठीक नहीं सूखा चबा खाए तो हजम होता है और बाद में पानी पीने पर द्रवी होता तो होता है तब जाठर न अग्न्या अग्नि पचर अग्नि से पचन होता है पचन होकर के रस भावे न परिणमते रस होकर उसका परिणाम होता है रसाद शोणितम रस से रक्त होता है शोणितात् मांसम फिर रक्त मांस मांसाद मेदो मेद स्वस्थिनी अस्थिभ्यो मज्जा मज्जा है शुक्र मांस से मेद होता है मेधस्ब्द न पुनसक मेद मेधस्वस्ति हड्डी अस्थिभ्य मज्जा अस्थि से मज्जा तिलिंग है मज्जा है शुक्र मज्जा है से शुक्र बनता है तथा युवदिभुक्तम चन्नम स्त्री खाने पर अन्न से रस रस से मांस मांस से मेद मेद से अस्थि अतिशय मज्जा और मज्जा से श्रोणित तो होता है शुक्र के स्थान पर रसादिक रसादिक्रमेण एवं परिणत लोहित होती शुक्र स्थान पर स्त्री में लोहित तो होता है श्रोणित तो कहते हैं रक्त तो कहते हैं ताभ्याम शुक्र श्रोणिताभ्याम अन्न कार्याम पुरुष में शुक्र और स्त्री में श्रोणित कहते हैं ये दोनों अन्न का कार्य ये दोनों के संबंध होने से संयुक्ताभ्याम अन्न नई प्रत्यहम भूज्यमान न रोज रोज खाते अन्न उससे शुक्र शोणी तो बनता है आपूर्यमाणाभ्याम कुड्यमेव मृतपिंडे ही प्रत्यहम उपच्य मनो अन्न मूलो देह श्रृंग पर निष्पन्न इतर्थ भर जाता है कुड्यम एव जैसे दीवाल में मिट्टी के दीवाल बनाते हैं मृत मृतपिंड बना करके ऐसे रखते जाएंगे मृत मृतपिंड रखते रहते दीवाला बना देते हैं इसी प्रकार प्रत्यहम उपजीय मान अन्न के द्वारा प्रत्यय इसे बढ़ता है होकर के शरीर पुष्ट होता है शुक्र आदि होते हैं रक्त मांस आदि अन्न मूल देहशृंग परि निष्पन्न देह रूप जो कार्य उसका मूल हो गया अन्न अन्नम मूलम टीका में तथा पुरुषभूतान्नवत पुरुषभूत अन्न के समान स्त्री के द्वारा खाने में भोजन से जो सिद्धि भुक्तम अन्नम तथापि कथम स्वमूल से सिद्धि सदरूप मूल की सिद्धि कैसे होगी इसके लिए कहते यत्तु यत् से मूलम अन्न निर्दिष्टम देह रूप श्रृंग उसका मूल क्या है अन्न है कहा गया तदपि भी देहवपति विनाश उत्पत्तिम्वा देह के विनाश होता देह की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार उसका मूल अन्न का भी उत्पत्ति नाश होने से कस्चि मूला उत्पत्ति श्रृंग वो भी कार्य किस मूल से उत्पन्न हुआ अन्न कृत्वा मान करके कहते हैं यथा देहशसृंग अन्न मूल अन्नमूल एवं खलु सौन्न शन कार्यभूते आपमूल अन्न शुंग से अच्छा प्रातिप्त से देहरूपशंगे कार्य हो तो गया अन्न मूल अन्न मूलम से एवं खलु समय अन्न शुंग अन्न भी कार्य शुंगेन मुल का कार्यभूते उसका मूल आपमूल अन्न से अन्न का मूल होता है जल अन्स प्रतिप्त से मान निश्चय करो अपो उत्पत्तिम्वाद जल का भी उत्पत्तिनाश होने से वह कार्य श्रृंगत्व श्रृंग हे कार्य हे अति समय श्रृंगण कार्य कारण तेज मूलमनचल हो गया कार्य उसी कार्य सेजको निश्चय करो जान तेजसोपनाशोत्पत्तिम्वात् शृंग तेजस्यृंगेन सन्मूलमेकमे अद्वित परमार तेज भी कार्य है उत्पत्ति विनाश वाला होने से शुंगतम भी कार्य हो गया कार्य होने के कारण उसका कोई कारण होना चाहिए यदि तेज सास्व में शुंग तेज रूप कार्य के द्वारा उसका मूल सदरूप है सदरूप से तेज की उत्पत्ति हुई सदरूप ब्रह्म एकमेवा आदित्यम ये परमार्थ सत्य सब का कारण कारण ही सत्य कार्य मिथ्या है टीका में मूलस्य रूपं जो मूल वा वास्तव एकम सेव दर्शय सतज मूल वास्तवस्वूप एक अद्वित वह परिणामवाद विदर्श्यति के पिणामद एकवर्तवाद सांख्यादवाद परिणाम सांख्याद वेदातपक्षस्तु बीर्तवाद पैला क्या है संघातवाद भदंत पक्ष आरंभवाद कणभक्ष पक्ष संघातवाद तो भदंत पक्ष आरंभवाद कणभक्ष पक्ष आरंभ कार्य का आरंभ होता है कणाद महर्षि का मत है मिट्ट से घटक आरंभ होता है तंतु से पटक आरंभ होता है परमाणु से दे का आरंभ होगा जो पहले नहीं था अविद्यमान घट की उत्पत्ति होती है आरंभ होता है घट आदि कार्य ये कौणादिक मत है संघात बादस्तु भदंत पक्ष भदंत बौद्ध उनके मत में घट आदि कार्य अभयी कुछ नहीं है ये तो परमाणु का पुंज है संघात परमाणु का संघात परमाणु का संघात ही समुदाय को घट पर्वत आदि कहते घट अथवा पर्वत अथवा वृक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं केवल संघात परमाणु के, के संघात समुदाय संघातवादस्तु भदंत पक्ष सांख्यादिपक्ष परिणामवाद सांख्या कते परिणाम मिट्टी का घट परिणाम जिससे दुग्ध का परिणाम दधी वेदांति कहतेवर्तवाद विवर्त है जैसे राज्य में सर्वदिखिता है ही है इसी प्रकार मिट्टी में घट दिखता है घट बनने पर भी मिट्टी ही है घट से दिखता है घट कोई वास्तव पदार्थ नहीं परिणाम होगा घट तो अनिर्वचन है मिट्टी से भिन्न नहीं या भिन्न नहीं तो इसको कहते विवर्त यश तत्व तो अन्यथा भाव परिणाम उदृत अतत्व तो अन्यथा भाव विवर्त उद्धृत तात्विक अन्यथा भाव हो जाए तो कहते परिणाम जैसे दूत ही बन गया अतत्व तो अन्य था भाव वस्तु भी नहीं ऐसे केवल दिखता है रज्जु में सर्प देकर लोग भागेंगे तो रज्जु का परिणाम सर्प होता है या परिना, सर्प का परिणाम रज्जु है यहाँ रज्जु का परिणाम सर्प परिणाम नहीं है रज्जु तो रज्जु ही है सर्प उसमें केवल भ्रांति से दिखता भ्रांतिकाल में भी सर्प नहीं अतात्विक अन्यता भाव सर्व बनाए नहीं दिखता है इसको कहते विवर्त अतात्विक अन्यता भाव होगा तो परिणाम हो जाएगा तस्य सर्व अधिष्ठानत्व ना परिणाम बाद में जो सदृप ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की कल्पना का अधिष्ठान है कल्पना का जो अधिष्ठान होता है उसका विवर्त तो माना जाता है उसका परिणाम नहीं वास्तव यदि बनेगा तो कहेंगे परिणाम कल्पना का अधिष्ठान आश्रय होने कारण परिणामवाद नहीं है परिणामवाद में तो घटादी कल्पित तो नहीं घटादी तो मानते मिट्टी में किंतु विवर्तवाद में कल्पित तो है यस्मिन यस्मिन कल यस्वीदरभ वाणी कालंबन मत्रे विकार कार्य हे नाम देय शब्द मे अन मिथ्या रज्जाव सर्वाद विकल जात राज्य में जैसे सर्प मालाभूषित दंड कितने कल्पना करते रहते सब मिथ्या है अध्यस्तम अविध्या से अध्यस्त आरपित है ओम।